आज चौदह सितंबर 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग तृतीय निषंध के भी करीब संपूर्ण होने की कगार पर पहुंच चुके हैं और स्पंदकारिका का है जो अंतिम चैप्टर है उसके अंतिम भाग में इसके बाद कुछ और सूत्र बचते हैं जिन्हें हम अगले एक या दो हफ्ते में पूर्ण करने का प्रयास करेंगे तो आज कुछ सूत्र हमारे सामने हैं जिन पर अपन आज चर्चा करने का विचार कर रहे हैं तो ये सूत्र इतने विशिष्ट हैं कि अद्वैत की जो मूल भावना है ये पूरा ब्रह्मांड एक यूनिट की तरह व्यवहार करता है और इसमें जैसे हम पहले से सुनते हैं इसको बहुत सिंपलीफाइड लैंग्वेज में हमारे ऋषियों ने बहुत सिंपल भाषा में सीधी भाषा में समझाया कि हृदय में क्षमा का भाव हो करुणा हो सब संसार के प्रति प्रेम हो अपराधियों के प्रति भी हमारा सहनानु सहानुभूति का रवैया हो इसका मतलब ये नहीं कि अपराध अच्छा है इसका मतलब ये है कि अपराधी अगर कोई है तो उसके प्रति घृणा का बहुमत करो उस पर एक सहानुभूतिक रवैया हमारा होना चाहिए कि हमको मालूम होना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो भी एक इंसान है वो कोई अपराधी पैदा नहीं होता इसे समाज में वो अपराधी बना है उसके पीछे जो कुछ भी कहानी हो लेकिन वो करुणा का पात्र या सहानुभूति का या कम से कम सुने जाने का अधिकारी तो है ही इस तरह से हमारा जो मंथन होता है मन का वो हमें एक विश्व नागरिकता प्रदान करता है तो जो एक सिंपल भाषा है करुणा प्रेम दूसरों की नज़र से संसार को देखना ये सब वही बातें हैं जो हम अपने शरीर के साथ करते हैं हम अपने शरीर के साथ प्रेम रखते हैं इस शरीर में पैरों में कांटे नहीं चुभ जाए तो जूते पहनते हैं ठंडी लग जाए तो गर्म कपड़े पहनते हैं ये क्या करते हैं हम ये शरीर के प्रति हमारी करुणा तो है इस शरीर के प्रति जो हमारा मुँह है वही एक करुणा है और हम उसके प्रति जागरूक रहते हैं ऐसे ही अगर हम इस समाज और समाज के बाद पूरे ब्रह्मांड के प्रति जागरूक रहें तो निश्चित रूप से हम समस्त कर्मफलों से मुक्त हो जाते हैं इसमें कोई संशय नहीं है क्योंकि कर्मफल होते तभी हैं जब द्वैत की भावना होती है अद्वैत की भावना में कर्मफल है ही जब मैं अपने एक हाथ से दूसरे हाथ की हेल्प करता हूँ तो कोई ना पाप लगता है न पुण्य लगता है अपन कई बार ये बात चर्चा करते हैं अपनी आँख अपनी आँख में अपनी उंगली चली जाए तो कोई पाप नहीं लगता है इस उंगली को कि ये उंगली भी मेरी आदमी मेरी है इसी तरह की भावना जब हमारे विश्व के प्रति हमारी जागरूक हो जाएगी जागृत हो जाएगी कि भाई जो कुछ है मैं ही हूँ तो फिर उसके प्रति मैं अपराध या उसके प्रति पुण्य करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि हम सब आपस में मिलकर काम करते हैं जैसे कार के अंदर भिन्न भिन्न अवयव अलग अलग तरह से काम करते हैं एक ब्रेक लगता है तो क्लच उसको गियर को फ्री करता है तो गेयर लगता है तो ये सब कुछ ये कोई क्लच गेयर पर पुण्य कर रहा है कि उसने उसको चलने का मौका दिया या एक्सलेटर ने टायर पर कृपा करी कि उसको घुमाया ऐसा तो कुछ है ही नहीं क्योंकि ये सब मिलके आपस में एक चलती हुई कार बनाते हैं इसलिए ना कोई इसमें पाप है ना कोई पुण्य वही भावना हमारे अद्वैत में काम करती है कि जब ब्रह्मांड एक यूनिट की तरह काम करता है और हम एक दूसरे को अपने अपना ही विकास समझते और एक दूसरे को हम ऐसा समझते हैं जैसे हमारे ही हिस्से हैं तो उस वक्त तो पाप पुण्य की भावना से हम ऊपर उड़ जाते हैं उस वक्त तो ना कोई पाप होता ना पुण्य और यहाँ तक कि जो हमारे किए हुए अन्य कर्म हैं जो अब तक फल देने को उद्यत नहीं हुए हैं और जो भविष्य में फल देने की इच्छा रखते हैं वो समस्त फल भी कर्म भी जिसको हम कर्म बीज कह सकते हैं कलमश बीज जो कहे जाते हैं तो उन कर्म बीजों को भी वो नष्ट कर देते हैं क्योंकि तब ही कोई पाप पुण्य या कर्म बाकी रहता है जब द्वेत की भावना हृदय में बाकी रहती है ये अन्य है और मैं अन्य हूँ चमड़े के भीतर मैं हूँ चमड़े के बाहर संसार है जब तक ये भावना है तब तक पाप पुण्य से हम बंध हैं पुनर्जन्म हमारा हमारी मजबूरी चिंतन विचार मनन करके हम सद्विचार के द्वारा हम इस बहाना को धीरे धीरे हृदय कर सकते हैं अपने हृदय में उसको स्थान बना सकते हैं और उसके लिए अगर हम कुछ देर का ऐसा प्रयास करें निर्विचार होने का तो वो इसका सबसे ज़्यादा सहायक होता है इस विश्व बंधुत्व की भावना को प्रबल करने में ये कैसे होगा ये करेंगे जब समझ में आएगा हमको कि जैसे हम ऐसा करेंगे हमको एक विहंगमता का एहसास होगा और आज की ये जो सूत्र हैं इसमें बड़े अच्छे तरह से ये बात बताई गई है तो हम इसको कुछ तीन सूत्र हैं आज के लिए अपने चुने हैं दिद्रक्ष सर्वार्थान यदा व्यापार प्रतिष्ठित दिद्रक्ष क्या होता है दिग्दर्श होता है तीव्र इच्छा किसी चीज को पाने की किसी चीज को जिसका लॉन्चिंग बोलते हैं अंग्रेजी में कि तीव्र इच्छा होती है कि मेरे को ये चीज प्राप्त हो या ये चीज़ का एहसास हो या इस चीज़ को मैं प्राप्त करूँ इस चीज़ का बोध प्राप्त करूँ जब ऐसी तीव्र इच्छा होती है और ऐसी इच्छा को लेकर कोई योगी जब अवतिष्ठ होता है यानी कि वो अपने योग के क्रियाओं में शामिल होता है तो तदा कि बहुनोक्तैन अब ज़्यादा बोलने की बात ही नहीं बहुनोक्त का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कहने लायक कुछ बात ही नहीं इसमें स्वयं वाह बहुत से थे वह अपने आप को सब जगह पाता है यानी बात छोटी सी कह रहा है वो लेकिन बड़ी विशिष्ट बात है कि जब वो आप किसी भी चीज़ को अब यहाँ पर दृदर्क्ष का मतलब तुमको तो समझ में आ गया कि तीव्र इच्छा यहाँ पर किस चीज़ की तीव्र इच्छा है इस ब्रह्मांड को एक इकाई की तरह देखने की हमारी तीव्र इच्छा है या इस ब्रह्मांड की भिन्नता के बीच में एक अभिन्न तत्व को देखने की हमारी तीव्र इच्छा है और इच्छा है ये सब में कॉमन फैक्टर क्या है एक ऐसी क्या चीज़ है इस पत्थर में भी है इस मित्र में भी है इस दुश्मन में भी है मुझ में भी है तुम में भी है जानवर में भी है और कल भी थी भविष्य में भी है और आज वर्तमान में भी है ऐसा कोई कॉमन फैक्टर जो इस संसार के किसी भी अस्तित्व में अनिश्चित है पिरोया हुआ है जो जैसे आप किसी स्वर्णकार की दुकान पर पच्चीस पचास तरह के गहने देखोगे आप लेकिन उसमें अगर कि कॉमन फैक्टर तो बोलोगे स्वर्ण स्वर्ण कॉमन फैक्टर है या एक सामान्य चीज है जो सब में है एक समान रूप से सब में है सब में सोना है चाहे वो कोई सा भी आभूषण ले लो आप तो ऐसे ही जब प्रबल इच्छा होती है एकता देखने की और सर्वार थान यानी सब भिन्नताओं के बीच में तो उस समय कहने की बहुत कहने लायक कोई बात नहीं है उस योगी को बहुत जल्द ही इस चिंतन करने से इस अंतर विमर्श करने से उसको इस सत्य का बोध आसानी से हो जाता है कि हम सब एक ही यूनिट हैं यहाँ पाप पुण्य नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर वास्तव में तुम और मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर वही है जो मैं हूँ इसी चेतना के प्रकाश का विकास इस समस्त ब्रह्मांड के रूप में हमको यहाँ प्रकट होता है इसके आगे वो कहते हैं प्रबुद्धः सर्वदा तिष्ठे ज्ञाने नानोच्च गोचरम अब यहाँ पर दो शब्द बड़े विशिष्ट हैं प्रबुद्ध और सर्वदा प्रबुद्ध का मतलब यह है कि सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये हम जानते हैं द्वैत के वातावरण तो अद्वेद की जानकारी तो पहले मिले हमको सबसे पहले जानकारी होती है उस जानकारी के बाद में उस जानकारी पर हमको विश्वास होता है और उसके बाद में हमको कुछ जीवन के अनुभवों से वो बात हमें सत्य प्रतीत होने लगती है और हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं कि ये बात ही वास्तव में एक परम सत्य है और परम सत्य में क्या खासियत है कि जो जो हम उसके करीब जाते हैं क्यों तो हृदय आनंद से भरता चला जाता है जैसे सूर्य के हम जो जो करीब जाएंगे, त्यों तो गर्मी बढ़ती चली जाएगी किसी चूल्हे के जो जो करीब जाएंगे त्यों तो हमको ऊष्मा का एहसास बढ़ता चला जाएगा और तो हम परम सत्य के जो जो करीब जाते हैं त्यों तो हृदय के आनंद में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती इसको बोलते हैं कि लौग्रेटमिकल प्रपोर्शन में होती है यानी दूरी आदि हो गई तो चौगुना आगन आनंद हो गया मतलब एक दूरी एक बटे दो हुई तो आनंद चार गुना हो गया दूरी एक बटे तीन हुई तो आनंद नौ गुना हो गया और तब उस आनंद की कल्पना नहीं कर सकते जब हम उससे मिल जाएंगे वो अनंत गुना क्योंकि जीरो हो जाएगा जब डिस्टेंस तो हम उस अनंत आनंद को महसूस कर सकते हैं इस तरह से उस प्रबुद्ध कहते हैं जो इस दिशा में चल पड़ा है जो इस दिशा में प्रयास करने को राज़ी हो गया कि मेरे को अब इस सत्य के दर्शन करना है और उस आनंद की ओर आकर्षित होते हुए चला जा रहा है वही प्रबुद्ध है अब सर्वदा शब्द का एक यहाँ पर विशिष्ट मतलब है इस सर्वदा का मतलब सामान्यतः तो सर्वदा का मतलब होता है सदा लेकिन यहाँ सदा से मतलब क्या है सदा कौन सा सदा यानी कब से कब तक इसमें एक बड़ी विशिष्ट बात है कि हम जब किसी चीज़ को देखते हैं एक कुर्सी को देखा हमने देख के चले गए फिर हमको उस कुर्सी की याद आई फिर हम देखने को आए फिर हमने देखा अच्छा ये कुर्सी पहले बड़ी अच्छी थी अब पुरानी हो गई फिर उसके बाद हम चले गए फिर उस कुर्सी की स्मृति हमारे दिमाग में है अब देखो देखने के पहले ये कुर्सी कहाँ थी हमारी चेतना के अंदर देखते वक्त वो हमारी चेतना के बाहर आ गई और जब हम चले गए स्मृति रूप से फिर से वो हमारी चेतना में शामिल हो गई क्या हुआ ये क्रिएशन मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन सृष्टि स्थिति और संवार मतलब जब हम किसी चीज़ को देखने जाते हैं जैसे आप यहाँ से कभी ज़िंदगी में बद्रनाथ नहीं गए और आप बद्रीनाथ जाने वाले हो, तो आपके हृदय में एक कल्पना आती है कि ठंड ऐसी होगी धर्मशाला ऐसी होगी मंदिर ऐसा होगा पंडा ऐसा मिलेगा रेल ऐसी होगी वहाँ का वातावरण ऐसा होगा ये क्या है ये हमारे अंतर चेतन में जो कल्पना रूप से स्थित है वो हमारा बद्रीनाथ अभी हमारे अंदर है हम जैसे ही वहाँ पोचते हैं तो हमको वो बाहर प्रकट हो जाता है और वो हमारा स्थिति का स्तर है जब पहले वो था सृष्टि का स्तर जब हम बद्रीनाथ की यात्रा शुरू करते हैं हमारे हृदय में एक चित्र उभरता है कि ऐसा होगा एक कल्पना उभरती है कि ऐसा होगा तो उसको हम कहते हैं कि जो आदि कोटि अनुभव उस आदि कोटि बोलते हैं यानी उस आरंभ के पहले या ना उस वास्तविक अनुभव के आरंभ के पहले आदि कोटि दूसरा है जब हम बद्रीनाथ पहुंच गए तब हमने देखा जो हम देखते हैं तो हम हृदय में उस आनंद को महसूस भी करते हैं और तुरंत तुलनाएं करने लगते हैं कि मैंने ऐसा सोचा था यहाँ ठीक वैसा निकला मैंने सोचा था यहाँ पर ये यह तो उससे भी अच्छा है न सतः हमारी कल्पना का और वास्तविकता का हम तुलना कर तो वो जो वास्तविक जो है उसको बोलते हैं मध्य कोटि जो हमको संसार में दिखाई देता है वो मध्य कोटि कहलाता है फिर हम क्या बद्यनाथ की यात्रा करके आखिर घर जाने का टाइम आ गए घर आ गए अब हमारे दोस्तों ने पूछा यात्रा कैसी रही हमने कहा यात्रा बड़ी मज़ेदार रही बड़ी ठंड थी बड़ा अच्छा कमरा ठहरने को मिल गया गर्मा चाय मसालेदार वहीं पास में मिलती थी हम दिन भर चाय पीते रहे हमने कई बातें याद करी लेकिन चूंकि वो तो सब बीत चुका है अब लेकिन है कहाँ वो फिर से हमारी चेतना में वो उसका संवार हो चुका है उस अनुभव का लेकिन वो अभी हमारी चेतना के अंदर है और वो चेतना के अंदर रहेगा तो अनुभव के पहले आधिक कोटि अनुभव के समय मध्य कोटि और अनुभव के बाद उत्तर कोटि या पश्चिम कोटि ये तीनों स्थितियों को जब हम मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं सर्वदा सर्वदा का मतलब है कि इन तीनों परिस्थितियों में प्रबुद्ध तिष्ठ ज्ञाने नालोच गोचरम इन समस्त चीज़ों में जैसे वो मसालेदार चाय ठंड और ठहरने वाले धर्मशाला मंदिर बद्रीनाथ जी की मूर्ति वहाँ जलता हुआ दीपक कहते हैं अखंड दीपक जलता रहता है बारह मार्च चौबीस घंटे तो वो जो चीज़ें हमने देखी उसकी कल्पना जो वास्तव में देखा और उसकी स्मृति इन तीनों में वो एक कॉमन फैक्टर को अनिश्चित फैक्टर को ढूंढ निकालता है कि क्या कॉमन है जो मेरी स्मृति में भी था और जो मेरी कल्पना में भी था और मैंने जब देखा तो वहाँ पर वास्तव में भी था इन सब के अंदर एक क्या कॉमन फैक्टर है वो बोलते सर्वदा तो प्रबुद्ध योगी न केवल संसार की जो भौतिक जो दिखाई देने वाली चीज़ें हैं उनमें ही वो उस अनिश्चित सत्य को खोजता है वरन उस सत्य को वो स्मृति में भी खोजता है कल्पना में भी खोजता है और जो हमको भौतिक रूप से दिखाई देता है उसमें भी खोजता है लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ी महत्तम इम्पॉर्टेंट यानी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आदिकोटि और अंत्य कोटि या पश्च कोटि है ये वास्तव में हमारी शिवत्वता को सिद्ध करती क्योंकि वो जो चीज़ हमारे भीतर थी हम बाहर लाए और उसको हमने वापस अपने में समाल ली जो यही सृष्टि स्थिति संवार करने की हमारी क्षमता तो सामान्य व्यक्ति सिर्फ जब वास्तव में हमारे भौतिक रूप से जो चीज़ सामने होती है उसी के बारे में वो बात करता है उसी को वो समझता है उसी को वो मानता है कि यही परम सत्य है उसके बाद में वहाँ से आने के बाद में वो सोचता है अब इन यादों का क्या है आप कभी जाएँगे फिर से देखेंगे जबकि बात अलग है जाने के पहले कल, कल्पना के बारे में बोले वो तो कल्पनाएं थी लेकिन योगी सोचता है कि ये जो आदि और कोटि है इसमें बड़ी विशेषता है कि मैंने वो सारा दृश्य अपने भीतर सम्भाल लिया था बाहर निकला और फिर मैंने वापस मेरे भीतर संभाल लिया इस तरह से वो सर्वदा का मतलब होता है इन तीन परिस्थितियों में आधिकोटि अंत्यकोटि और मध्य कोटि इन तीनों स्थितियों में तिष्ठ ज्ञान है नॉलच रोचना में इन तीनों स्थितियों में वो उसी ज्ञान की परम सत्य के ज्ञान की आलोचना करते हुए आलोचना करते हुए उसका चिंतन करते हुए वो विरचता है मतलब सभी संसार में जब भी घूमता है तो इन तीनों स्थितियों में वो उसी सत्य के दर्शन करता है तो एकत्रारोप एक सर्वम वो सब में एक ही चीज़ आरोपित करता है घर में कोई मित्र आया तो उन्होंने शिवजी पधारे कोई दोस्त आया चाहे दुश्मन आया चाहे चोर आया उनका शिवजी पधारे, क्योंकि उसके हृदय में एकत आरोपित सर्वम वह सब में एक ही चीज का आरोपण करता है कि जो कुछ है वो परम शिव है या उसका अगर आराध्य कृष्ण है तो बल्ले जो कुछ है वो कृष्ण है तो जो भी हमारा आराध्य है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नाम हम उस परम सत्य का नाम कुछ भी देते दे। पर परम सत्य एक है ये बड़ा बहुत बड़ा सत्य है कि परम सत्य दो तीन चार पाँच नहीं है क्योंकि परम सत्य दो चार पांच हो भी नहीं सकते मंदिर का शिखर जैसे एक ही होता है आधार पर लाखों करोड़ों लीटें लगी हो सकती है लेकिन शिखर पर एक ही बिंदु होता है ऐसे ही परम सत्य एक ही हो सकता है तो उस परम सत्य का नाम हम कुछ भी दें लेकिन वो एक, एक ही एकत्र आरोपियत सर्वम वो एक ही चीज़ का आरोपण हर चीज़ हर वस्तु हर अनुभव हर विचार हर ज्ञान हर चीज़ में वो एक ही चीज़ का आरोपण करता है कि यही सब कुछ है एकत्र आरोपियत सर्वम ततो अन्य न पीडियतें तब उसको कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता उसको कोई दुखी नहीं कर सकता अब दुखी कौन करता है अन्य कौन है ये अन्य न अन्य कोई उसको दुखी नहीं कर सकता उस अन्य के बारे में वो अगले सूत्र में हमको पढ़ने को मिलेगा कि वो अन्य कौन है जो दुखी कर देता है ये जो चीज़ है ये पूरी हम इनको बोल सकते जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये वो बातें हैं जो क्वांटम भौतिकी ने हमको आज संसार में दी कि वो अपने ही विकास को सारे संसार में देखता है और मैं इस ब्रह्मांड का सबसे पहला सत्य है और सबसे बड़ा सत्य है कि मैं हूँ ये सत्य से बड़ा कोई दुनिया में सत्य नहीं है क्योंकि हर कोई कह सकता है कि किताब है या नहीं है ये लकड़ी है या नहीं है या दिन है या नहीं है आज पूर्णिमा है या नहीं है लेकिन मैं हूँ इसको कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि मैं हूँ ये स्वयं सिद्ध है और यही स्वयं सिद्धता परमेश्वर का सबसे बड़ा हस्ताक्षर है मैं हूँ ये सिग्नेचर ऑफ गॉड है वो सबसे बड़ा हस्ताक्षर है कि वही बोल रहा है कि मैं हूँ क्योंकि यह मैं कहने वाला ब्रह्मांड में परमेश्वर के साथ कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि दूसरे में एक नहीं वो बात अलग हो वो मैं जब मैं मेरी चमड़ी के अंदर में मैं, मैं हूँ और मेरे चमड़े के बाहर तुम और तुम्हारी इसी की तेजी कर दूंगा मैं तो वो मैं अहंकारवाद लेकिन जब यहाँ अहंता की बात हो रही है कि जब कोई अंदर से बोलता है कि मैं हूँ वही एक परमेश्वर का दस्तखत है और इसी के बारे में हमने अभी कुछ सूत्र पहले पढ़ा था कि अगर कोई कहे कि मैं नहीं हूँ तो उसका भी यही मतलब है कि मैं हूँ कुछ सूत्रों को पहले पढ़ा था जैसे कोई कमरे के अंदर दरवाजे में बंद है क्यों भैया रामलाल तुम अंदर हो उनका नहीं मैं अंदर नहीं हूँ इसका मतलब है कि तुम अंदर हो क्योंकि हाँ कहो चाहे ना कहो तुम बोल रहे हो मतलब हो और यही है कि परमेश्वर को कहने इनकार करने वाला जब बोलता है कि परमेश्वर नहीं है वो अनजाने में परमेश्वर के स्वरूप को सिद्ध कर रहा है क्योंकि जब वो कहता है कि मैं नहीं हूँ तो कह कौन रहा है कहने वाला इस ब्रह्मांड में खाली एक जो कह सकता है अने परमेश्वर के स्वरूप को अस्वीकार करना असंभव है उसके अस्तित्व को स्वीकार करना असंभव है क्यों कि अस्तित्व का नाम ही परमेश्वर है और अस्तित्व में किसी के भी अस्तित्व से असहमत हो सकता हूँ मैं स्वयं के अस्तित्व से कैसे असहमत हूँ मैं हूँ ये इतना बढ़ा सत्य है कि इसको हम इनकार किसी हालत में नहीं कर सकते तो वही बात यहाँ कहते हैं कि जब वो प्रबुद्ध होता है यानी वो इस दिशा में चल पड़ता है उस आनंद की खोज में चल पड़ता है उस आनंद से आनंदित होते उस नीत नवीन आनंद को खोजने चला जाता है और सर्वदा का मतलब आदि मध्य मतलब और अंत्य कोटि के अंदर वो तीनों रूप से तीनों में समान रूप से उस सत्य के अनिश्चित होने का चिंतन करता है तो फिर वो सभी मर्ल एक ही चीज़ का आरोपण करता है और उसको फिर कोई दूसरा पीड़ा नहीं पहुंचा सकता अब अगले सूत्र में अपन समझने का प्रयास करते कि वो दूसरा कौन है जो पीड़ा पहुंचा सकता है पीड़ा पहुंचाने का क्या मतलब और ये दूसरे का क्या मतलब सत्य ये है कि दूसरा तो ही नहीं इस ब्रह्मांड में एक ही सत्य है दूसरा ही नहीं तो पीड़ा कौन पहुँचाएगा पीड़ा आप स्वयं स्वयं को ही पहुँचा सकते हो कोई दूसरा तो पीड़ा पहुँचा नहीं सकता ये एक सामान्य समझ की बात है अब हम शिव के स्तर से बात करें तो वो भी स्वयं को भी पीड़ा पहुंचा रहा है जब वो जीव स्तर पर उतर के आता है वो स्वयं उस बंधन में बंधने को राजी होता है अगर वो स्वयं उस बंधन में बंधने को राजी नहीं होता है तो उसको बंधन में कोई बांधने वाला ही नहीं दूसरा ही नहीं तो कैसे बांधेगा और वो स, वो सर्वशक्ति मान क्यों क्योंकि क्यों ब्रह्मांड की समस्त शक्ति का स्वामी शक्ति है और शक्ति सिर्फ एक शक्ति दो चार दस पाँच है ही नहीं तो जब वो समस्त शक्ति का स्वामी है तो उस को तो दूसरा कौन है जो उसको बंधन में डालेगा तो वही अपनी इच्छा से पीड़ित होता है वही अपनी इच्छा से बंधन में आता है लेकिन यहाँ पर किस तरह से आता है वो बताया और वो भी यानी वो शक्ति जो शिव की स्वयं की शक्ति है जो पीड़ा पहुंचाती, है यानी कि शिव को जीव बना देती पशु बना देती वो शक्ति भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकती उस योगी को क्योंकि वो शिवत्वता तक पहुंच जाता है और वो इनकार कर देता है अस्वीकार कर देता है मेरे को पीड़ित नहीं होना क्योंकि ये तो उसकी इच्छा उसकी इच्छा सर्वोपरि है जब वो योगी चाहता है कि मैं पीड़ित हूं तो पीड़ित होगा शिव चाहता है कि मैं पीड़ित हूं तो पीड़ित होगा लेकिन वो कहता है कि मुझे पीड़ित नहीं होना तो पीड़ित नहीं होगा तो कौन है जो पीड़ा पहुंचाता शब्द राशि यह मात्र का है शब्द राशि जो यहां पर पीड़ा पहुंचाते है शब्द राशि से मतलब होता है हमारी संसार की वैकरी वाणी जब शब्द राशि समुथस्य शक्ति वर्ग से भौख्यता में शब, शब्द राशि शब्द क्या है ये अ, अ आ ऊ एम ऋषि, करी ये सब क्या है ये सोलह स्वर ये स्वर शिव हैं शिव के अपने पहलू हैं और जितने व्यंजन हैं क ख गिया टा तथ धन पफ पफ तो ये समस्त व्यंजन ये शक्ति है और आपने देखा होगा कि क बोलो तो इसमें आधा क और अ मिला हुआ है आधा क और अ मिला हुआ है अब शिव तो स्वतंत्र है अ को तुम बोल लो पर आधा क बोल के बताओ शक्ति स्वतंत्र नहीं है आप आधा क बोलने की कोशिश करो बोल ही नहीं सकते मुंह में अटक जाएगा क्योंकि क में अ होना ही है तभी हम क बोल पाएंगे च में अ होना ही है तब हम च बोल पाएंगे आधा च बोलो बोल ही नहीं सकते शुद्ध रूप से आधा शाह च नहीं बोल सकते आप किसी वाक्य के अंदर संयुक्त रूप से बोल लो लेकिन आप आधा च बोलो आधा क बोलो आधा क बोलो बोलना असंभव है इसको अनच का उच्चारण बोलते हैं अनच और योगी लोग इस अनच के उच्चारण का प्रयास करते हैं शक्ति के जो साधक होते हैं उस अनच के उच्चारण का प्रयास करते हैं जिसके द्वारा वो शक्ति की साधना करते हैं लेकिन ये उच्चारण मन में हो सकता है अंतर चेतना में हो सकता है ये उच्चारण जीवान से मुख से वाणी से संभव नहीं है तो परावाणी पे पहुँचने का उनका एक तरीका है वो अनज को उच्चारण के द्वारा उस परावाणी में प्रवेश करते हैं अंतर अपने अंदर के अंदर के अंदर अपने अंतर चेतन में प्रवेश करते हैं इसके द्वारा वो अनज के उच्चारण से करते हैं तो शब्द राशि क्या है शिवर शक्ति और इसके संघट से शब्द शिव मतलब स्वर और व्यंजन के संकट से बनता क्या है अक्षर व्यंजन और स्वर मिला के बनाते हैं अक्षर और अक्षर और अक्षर, अक्षर मिलके क्या बनते हैं शब्द और शब्द और शब्द मिलके क्या बनता है वाक्य और वाक्य और वाक्य मिलके बनती है कथा और कथा और कथा मिलके क्या बनता है ग्रंथ और ग्रंथ और ग्रंथ बन के मिलकर बनते ग्रंथालय तो योगी कहते हैं कि क अनज के रूप से क शक्ति है क और अ संतुष्ट शक्ति है जहाँ शिव भी है और शक्ति भी है जो अक्षर है वो अपने आप में एक शक्ति है हम कहें कि राम ये एक शक्ति है हम कहे कुर्सी ये एक शक्ति है हम बोले पत्थर ये प आदा त और र ये भी एक शक्ति है उसके बाद हम कहें कि मुझे पत्थर मारा तो ये एक वाक्य हो गया तो ये वाक्य अपने आप में एक शक्ति है जब हम इन वाक्यों के द्वारा कहानी बनाते हैं तो कहानी अपने आप में एक शक्ति है उन कहानियों का संग्रह बनाते हैं तो पुस्तक भी अपने आप में एक शक्ति है उन पुस्तकों का पुस्तकालय बना लेते हैं वो पुस्तकालय फिर एक शक्ति है तो शक्तियों के क्या आप बता सकते हैं कि संसार में कितनी शक्तियों के रूप हैं शक्तियाँ अनंत रूप में शक्तियों के रूपों की कोई सीमा नहीं है क्योंकि हर अक्षर शक्ति है आधा अक्षर शक्ति है और उससे बनने वाला हर शब्द हर वाक्य हर कथा हर ग्रंथ सब कुछ शक्ति है तो जब शक्ति के इतने अनंत रूप हैं तो उनसे होने वाले प्रभाव भी अनंत हैं एक शक्ति से हम पत्थर फेंकते हैं एक शक्ति से हम बोलते हैं एक शक्ति से हम हवा प्राप्त करते हैं एक शक्ति से हम कहीं चलते हैं तो हमारे पास संसार में भिन्न भिन्न कार्य को करने के लिए भिन्न भिन्न कार्यों के सम्पन्न होने के लिए शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है तो शक्तियों के जो स्वरूप अनंत हैं तो उनके प्रभाव वो भी अनंत होंगे स्वाभाविक है कि जब अनंत प्रकार की शक्तियाँ हैं उनके अनंत रूप हैं उसके प्रभाव भी अनंत हैं और इसीलिए हम उन प्रभावों में ऐसे उलझ जाते हैं ऐसे उलझ जाते हैं कि हम इससे बाहर नहीं आ पाते किसी ने हमको गाली दे दी अब हम गाली का विश्लेषण करें तो मालूम पड़ेगा शिव शक्ति के संघट के सिवा कुछ भी नहीं है हम एक एक शब्दों को पकड़ेंगे उस उन शब्दों का विश्लेषण करें उन शब्दों के अंदर शिव और शक्ति शिव और शक्ति शिव और शक्ति है तो योगी उसमें शिव शक्ति देखता है और उस गाली से भी उतनी मोहब्बत करता है जितने उसके मंत्र से मोहब्बत करता है बोले मंत्र में भी उतना ही आनंद है जितना उस गाली में आनंद है योगी वो है जिसकी दृष्टि के चक्षु खुल गए जो उसको गुरु मंत्र मिला है वो भी उतना आनंदित दे, आनंद देता है उसको जितना उसको किसी के द्वारा दी गई गाली वो भी उसको उतना ही आनंद देता है उसमें भी शिव शक्ति के उतने ही दर्शन करता है उसमें न कम न ज़्यादा उसमें भी उतना ही शिव हैं उतने ही शक्ति है जितने उस गालिम है उसमें उस भी उतने ही शिव और शक्ति हैं इसलिए वो उसके द्वारा पीड़ित नहीं होता ये वहाँ पर उसका ये मतलब है ये तत्व अन्य पीड़ित है वह किसी के द्वारा पीड़ित नहीं होता हम पीड़ित क्यों होते हैं किसी ने हमको कुछ बोल दिया जो हमारे मन के खिलाफ है किसी ने हमको कह दिया कि भैया हम तो नहीं आएंगे हम मरे ये ये नहीं आएगा इसको आना ज़रूरी है, जरूरी है। तो हम हमारे मन के खिलाफ हुआ मैंने कहा किसी ने हमको पैसे दिए थे आप तो हम वापस दे नहीं सकते अरे मन के खिलाफ हुआ और वो हो गए दुखी तो संसार में समस्त दुख और संसार के तथा कित समस्त सुख इन सबकी जननी शब्द राशि इन शब्द राशियों के द्वारा आप शब्द राशि एक और बात समझ लो किसी को इशारे से कहना भी शब्द राशि किसी को हम कभी कभी गंदा इशारा कर देते हैं किसी को ऐसा इशारा करते हैं जिसके द्वारा वो दुखी हो जाता है किसी को ऐसा इशारा करते हैं जिससे वो सुखी हो जाता है तो इशारे भी वेखरी वाणी इसके अलावा हमारी एक और लेंगे जो है बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं जिसके द्वारा हम अपने व्यवहार के द्वारा किसी को सुखी और दुखी कर सकते है ना कोई आया और हमने अपना मुंह ऐसा बना के रखा तो सामने वाला दुखी हो जाएगा यार आया इसके चेहरे पर कोई भाव तक नहीं आया हम तो इसके घर गए तो है ना इसके घर गए उसका चेहरा ऐसा बढ़ा हुआ है जैसे कि हम बहुत बड़ा इसके बाद फिर पत्थर मार के आ गए तो सामने वाला जिन जिन बातों से आपके प्रभाव को महसूस करता है चाहे वो वाणी हो चाहे इशारे हो, साइन लैंग्वेज हो चाहे बॉडी लैंग्वेज हो चाहे एक और भाषा है जो बहुत गुप्त होती है वो है कर्म की भाषा हम चोरी छुपे किसी के प्रति क्या करते हैं वो भी भाषा तो भाषा की सीमाएं नहीं है भाषा मेखरीवाणी का एक बहुत विस्तार भरा क्षेत्र है जहाँ हम सुख और दुख के लहरों में डुबकी लगाते रहते हैं तो वो पीड़ा है क्योंकि सुख भी पीड़ा है सुख का एहसास क्षणिक सुख देता है लेकिन उसका विच्छोह दुख दे जाता है जैसे आप जिस व्यक्ति ने जवानी को बहुत आनंद महसूस किया गया अरे जवान हो मजा आ गया जवान हो मज़ा आ गया तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती अधेड़ होता है तो उसका मजा दुःख में बदल जाता है अरे यार क्या दिन थे अरे मैं ऐसा कर देता था वैसा कर देता था अब वो नहीं कर सकता क्योंकि वो स्मृति भी उसे दुख देती है क्योंकि उसने जवानी में एक आनंद का सर्जन किया था जो अब वो आनंद उसको नहीं मिलता इसलिए पीड़ा किसने पहुंचाती है जब जब भी हम उन वस्तुओं को स्मृति करते तो हमको पीड़ा पहुँचाती है इसलिए वेखरीवाणी का क्षेत्र बहुत बड़ा है और वही शब्द राशि शब्द राशि समुद्र से शक्ति वर्ग से भोग्यता जैसे बताया कि शक्ति वर्ग क्या है छोटे छोटे छोटे जैसे क से चालू होने वाली क एक शक्ति वर्ग है छ छा -चा इसमें च, इसको बोलते हैं इसकी इसकी भी है शक्ति की एक स्वामी नहीं है बेटी टन उसके स्वामी नहीं उसको बोलते हैं टंकिनी ऐसे जितने नौ हैं अ से लेके क खंगा च चा छ तो क वर्ग ट वर्ग च वर्ग ट वर्ग, वर्ग, वर्ग इतने जितने वर्ग हैं उस हर वर्ग की एक अधिष्ठात्री देवी बैठी और वो अधिष्ठात्री देवी को हम क्या बोलते हैं अधिष्ठात्री देवियों की एक मुखिया होती है पीठेश्वरी और वो पीठेश्वरी को हम बोलते हैं अज्ञाता माता अज्ञाता माता इसलिए बोलते हैं हम कि हम उसके सत्य स्वरूप को नहीं पहचान पाते अगर हम उसके सत्य स्वरूप को पहचान जाएं तो इस शब्द राशि से हम जरा भी कभी व्यथित ही नहीं होंगे हमेशा आनंद में जिएगा इस संसार में कोई कुछ भी करे कोई कुछ भी कहे मेरे बुलाने पर आए जहाँ बुलाने पर आ जाए कुछ भी करे मेरे को आनंद में कोई कमी नहीं आएगी क्योंकि मैं अस्वीकार कर देता हूं कि मुझे स्वीकार नहीं है शब्द राशि के द्वारा चलाया जाना शब्द राशि मुझे ये शक्ति वर्ग मुझे नहीं चला सकता जो व्यक्ति ये तय कर लेता है कि मैं इस शक्ति के द्वारा चलित नहीं हूँ वो खिलाड़ी बन जाता है और जो चलित होता है किसी के कहने से दुखी हो गया किसी के कहने से क्रोध में भर गया किसी के कहने से अवसादग्रस्त हो गया तो जब वो व्यक्ति उन शब्द राशियों से चलित होता है तो वो क्या हो जाता है मोहरा बन जाता है तो हम जितने सामान्य लोग हैं हम मोहरे बने हुए हैं और वो शक्ति ऊपर बैठ के हँसती देखो इसने इसको ये कहा अभी गुस्सा आ गया इसने ऐसा बोला ये आनंद हो इसको यानी मालूम है आनंद के भीतर कितना दुख छिपा हुआ उसने ऐसा बोला और ये झगड़ने बैठ गया में यही वो ऊपर बैठ के कठपुतली की तरह संसार चला रही है जिसका नाम माँ का नाम है अज्ञाता माता जो ऊपर बैठ के संसार को चला रही है और हम कठपुतली की तरह चले जा रहे हैं उसने कहा भाग उधर के पीछे था भागने लग गए उन्हें कहा कि लड़ो इससे तो हम लड़ने लड़ गए उसने बातचीत के अंदर हमको उलझा के बताया करो इसके माथे पर हाथ दो आशीर्वाद दो अपन आशीर्वाद देने लग गए ऊपर से वो बैठ कर जैसा कराती है हम वैसा करते चले जाते हैं और वो कराने का उसके जो तार हैं जिसके द्वारा हमको नचाती है उसका नाम शब्द राशि उन शब्द राशियों के द्वारा हमको नचाती है हम आपस में इंटरेक्शन जो करते हैं आपसे में मुझसे आप आपसे आपके ग्राहक या आपके वाणी से तो वाणी से जब जब हम प्रभावित होते हैं तब तब हम मोहरे बने रहते हैं और जब हम उस वाणी में शिव शक्ति का दर्शन करते हैं तो हम खिलाड़ी बन जाते हैं हम उसके स्तर पर उड़ जाते हैं उस वक्त वो हम पर कुछ भी नहीं चला सकती कोई चाबुक नहीं चला सकती वो उसके हम उन बंधन के जो तार हैं जिनके द्वारा हमको नचा रही है नाचो धन की तरफ भागो उधर भागो उधर भागो, भागो इकट्ठा करो उसको पटको उस उसको टांग खींचो वो लगातार हमको वो निर्देश देती रहती है क्योंकि संसार चलाना है उसको तुमको कर्मों में ढकेलना है तुमको केंद्र की ओर आने से रोकना है इसलिए वो लगातार आपको चलाती रहती है और हम चलते रहते हैं उसके अनुप्रभाव के अंदर नाचते रहते हैं कठपुतली की तरफ नाचते रहते हैं वो कहते हैं क्रोधित हो जाओ हम क्रोधित हो जाते हैं मतलब हंसो हंस है ना क्योंकि उसने बोले हंसने की बात की हंसते, देते हैं उसने कहा उसने बोले ऐसी बात बोल दे कि अब हम दुखी हो जाएंगे तो दुखी हो जाते हैं तो हम जब उसके प्रभाव को स्वीकार करते हैं उस समय हम मोहरे बने रहते हैं जब हम उसके प्रभाव को अस्वीकार कर देते हैं कि हम इन प्रभावों बातों से प्रभावित नहीं होंगे अब हम इनमें सिर्फ शिव शक्ति के दर्शन करेंगे उस समय हम वो उस अज्ञाता माता के सत्य स्वरूप को जान लेते हैं तब तो वो अज्ञाता माता अज्ञाता रह जाती है तब वो हो जाते त्रिपुर सुंदरी पूरे ब्रह्मांड की सुंदरी हो जाती तब हमको वो एक में देवी दिखाई देने लगती और वो वह में देवी भी आपकी अनुचरी होती है आपकी सहचरी होती है जो आपके साथ में मिलके काम करती क्योंकि वो आप शिवतोता तक पहुंचते ही वो आपकी सहचरी हो जाती है कोई भी शक्ति के स्वामी हो जाते आप उस समय आप पूरे ब्रह्मांड पर शासन कर सकते लेकिन वो अहंकारपूर्ण शासन नहीं है आनंद पूर्ण शासन है उस शासन के अंदर आनंद ही आनंद है अब आपको कोई क्या कहता है आपके कोई सिर पर गले में माला डालता है वो जूते की है कि फूल की उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप उस समय उन वाणियों से अप्रभावित रहते क्योंकि आपके अंदर के आनंद को छीनने की कि किसी में कोई क्षमता ही नहीं है कोई की पहुँच ही नहीं है कि आपके अंदर के आनंद को छीन ले और वो जो इस स्तर तक पहुँच जाता है वो योगी उसको तब तो अन्य न पीडियत ये अन्य वही है जिसको हम अभी कह रहे हैं कि जो शब्द राशि पीड़ा पहुँचाती उसी का नाम अन्य है तो तत्व अन्य अन्य पीड़ित है उसको कोई दूसरा पीड़ा नहीं पहुंचा सकता तो कला विलोक तो विलुप्त विभवगत संस पशु स्मृत कला एक प्रतीक है मतलब कला से मतलब जैसे कला देवी उसको पता है क ख गी जो देवी है वो कला है ना ज छ की जो देवी वो है वो चार्वणी तो इस तरीके से जो नौ ग्रुप हैं असले के क्षर तक के जो नौ ग्रुप हैं उनके अलग अलग के देवी हैं तो वो देवियाँ विलुप्त विभवगत वो आपके वैभव को तहस नहस कर देती विलुप्त कर देती किसको आपके शिवत्व के वैभव को तहस विलुप्त कर देती है तहस नहस कर देती है ये कला कर देती है विलुप्त विभवगत आपका जो विभव था शिवत्वता का जो मैं हूँ जो मैं कहने वाला संसार में एक ही है ब्रह्मांड में वो है शिव जो कहता है कि सिर्फ मैं हूँ इसके साथ उस कोई भाषा ही नहीं कहने की मैं हूँ क्योंकि उसका दुसरा ही ही नहीं कोई तो उस वैभव को वो विभवगत उसकी बारह बजा देती है वो उस वैभव को शून्य कर देती है सनसा पशु स्मृत उसी को आप पशु कह सकते हैं वो पशु के स्तर पर शिव को ला देती है नीचे उस शिव को पशु हम आज पशु बने हुए हैं जब तक हम खिलौने बनने को राजी मोहरे बनने को राजी तब तक हम शिव ता से हैं जिस वक्त हम यह अस्वीकार कर देते हैं कि नहीं हम इस शब्द राशि के द्वारा चलाए नहीं जाएंगे, हम समस्त शब्द राशि गाली दे चाहे कोई मेरे तारीफ़ करे, मुझे दोनों में बराबर का आनंद मिलेगा क्योंकि उसमें भी शिवर शक्ति इसमें भी शिवर शक्ति है तो मैं इसके द्वारा चलाए जाने को अस्वीकार करता हूँ उस समय में अज्ञात माता के अंधकार को पार कर जाती हूँ अज्ञाता माता वो माता है जो है तो माता लेकिन हम उसके सत्य स्वरूप से अनभिज्ञ हैं इसलिए उसका नाम रखा है अज्ञाता माता और जो ज्ञात माता है वो तो स्वतंत्र शक्ति है पार्वती है त्रिपुर संदरी है आद्या देवी है तो उसके सौंदर्य को हम जानते हैं लेकिन माता अज्ञाता माता के स्वरूप को हम नहीं पहचानते इसलिए उसको अज्ञाता माता कहते हैं क्योंकि उसी के द्वारा चलाए जा रहे हैं संसार की तरफ इसकी तरफ भागो उसी तरफ भागो उससे लड़ो उससे ईर्षा करो उससे व्यर करो उससे व्यवन करो बस ये हमारे संसार को चलाने का उसका एक तरीका है और उस तरीकों को जब हम पहचान जाते हैं तो हम कहते नहीं यार ये हम बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं जैसे एक पढ़ाओ ना अब लो नसानी अब न नसे हूँ मैंने अब तक बहुत बेवकूफ़ बना हूँ लेकिन अब नहीं बनूंगा अब मैं समझ गया हूँ तुम्हारी चालबाजी को अज्ञाता माता के चालबाजू को अब मैं समझ गया हूँ अब मैं इससे बेवकूफ़ बनने वाला नहीं हूँ अब तो मेरे को बना के देखो जो ये कह देता है वो योगी इस समस्त ब्रह्मांड का स्वामी उसको कोई भी दुख नहीं पहुँचा सकता और वो पशु स्तर से पशुपति के स्तर पर अग्रसर हो जाता है। तो अब हम जब किसी वस्तु को देखते हैं अंतिम अपन जब किसी वस्तु को देखते हैं ये पूरी क्वांटम फिजिक्स की बात है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं किसी चीज को पहली बार देखा आपने जिंदगी में न उसकी कभी कल्पना करी थी न कभी वो आपके सामने आई थे, पहली बार देखा तो वो देखने के पहले क्षण मतलब पहला क्षण इतना छोटे से छोटा क्षण उस समय न आपको रूप दिखेगा उसका न उसका रंग दिखेगा ना उसका नाम वरण आपको उसका अस्तित्व दिखेगा कि है उस क्षण उसमें आपको शिवत्ता का दर्शन होता है योगी में वो क्षमता होती है कि किसी भी वस्तु को देखेगा कुर्सी में पहली बार देखेगा तो देखते से प्रथम क्षण पर उसको शिव का दर्शन होंगे और उस क्षण के बीतते ही सविकल्पाभास होने लगता है अरे ये तो कुर्सी है अरे ये तो पीली है अरे ये तो छोटी है अरे मेरे को तो चाहिए थी ना बड़ी वाली उससे थोड़ी छोटी है कल मैंने देखी थी उससे गंदी है मतलब वो अमास समस्त अनुभवों को उसमें डाल के उससे तुलना करने लग जाता है इसका नाम है सविकल्पाभास यानी ये सविकल्प आभास ही संसार का कारण है अगर आप संसार में हैं प्रथमाभास पर जो टिक सके स्वरूभाभास पर जो टिक सके जो किसी भी चीज़ को जब देखता है और उसमें शिवत्वता दिखती है और वो शिवत्ता सतत अगर दिखती चली जाए उसको तो वो उसमें भिन्नता से बचा रहता है। तो योगी वो है वह प्रथमाभास पर टिक जाता है वो प्रथमाभास पर टिकने का कई संतों ने उदाहरण बताया कि जैसे आप गुलाब के फूल को देखो तो उसके फूल को निहारो उसके फूल को सौंदर्य को अनुभव करो उसके फूल के सौंदर्य का बोध लो पर कभी उस पर कोई प्रतिक्रिया अंदर से मताने दो कि अरे फूल तो अच्छा है छोटा है ये कौन लेके आया है कौन से बगीचे का है इंदौर से आया होगा कौन लाया होगा शायद कल का कटा हुआ है पचासों बात उसकी एक के पीछे एक चली आती है उन बातों को तो जान लो चूल्हे में कोई भी लाया हो कहीं से भी आया हो कभी का कटा हो हम तो उसके सौंदर्य को निहारें और उस समंदर्य को निहारते वक्त मात्र उस सौंदर्य को निहारें उस सौंदर्य पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करें तो उसका नाम है प्रथमाभास उस प्रथम आभास पर जब को टिक जाता है तो वो सतत उस आनंद से आनंदित होता है आप कभी इसका प्रयोग घर पे करके देख लेना कोई एक फूल ले लेना ले ले, एक कोई पत्ती ले लेना ले ले, या कुछ भी एक कटोरी ले लेना ले ले, कोई भी चीज़ और आप उस पर बस देखना और सिर्फ देखना उसको सिर्फ उसको देखना और उसको देखकर उसकी सौंदर्य को निहारते आपको उसमें शिव का सौंदर्य दिखाई देगा बस उस अंदर से कोई भी प्रतिक्रिया को इनकार कर देना बस मेरे को ये सिर्फ सौंदर्य निहारना है ये कितनी है ना कब की है ना कैसी है ना क्यों है किसी भी तरह की प्रतिक्रिया को इनकार करना उसके पास सौंदर्य को निहारना है पुष्प इसके लिए सबसे उत्तम अवयव है अगर आप पुष्प को निहारो क्योंकि उसका वास्तव में सौंदर्य है और वो अप्रतिम है और जब हम उसको देखेंगे तो उस सौंदर्य से शराब और हो जाता तो हम इस प्रतिभावास को टिकने का प्रयास करें और आदिकोटि मध्यकोटि अंतकोटि हम उसकी बात कर ही चुके हैं कि जब वो एक स्मृति रहती है कल्पना रहती है और एक वास्तविकता रहती है तो इन तीनों में जब हम उस सत्य को अनिश्चित पाते हैं तो हमारा आनंद निरंतर शिवत्वता की ओर बढ़ता है तो आज का हमारा कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं इन तीन सूत्रों में एक बहुत गहरा संदेश है इन तीन सूत्रों के संदेश को हम चाहेंगे तो और थोड़ा सा रिपीट भी करेंगे पर इन तीन सूत्रों के संदेश ने हमको बता दिया कि हम कहाँ खड़े हैं क्यों वैसे हैं दुखी जैसे हम हैं और जब हम दुखी हैं तो दुख हमारी स्वीकृति दुख हमारी चाहत है और इसलिए हम दुखी जब हमारी दुख से नज़र हट जाएगी सुख से नज़र हट जाएगी उस शक्ति के द्वारा चलाए जाने के प्रति हम इनकार कर देंगे तो हम सदा आनंदित हो जाएंगे तो आज की हमारी बात नहीं से इसके बाद